त्रिगुणात्मक प्रधान भूतेमक भूतरुषे इंद्रिवे परिणत है पंचशिषाचार्य ने कहा है तथा चम अंख में गुणेश् कर्तु गुण है कर्ता पुरुष है अकर्ता अकर्त से पुरुषे तीन गुण से चतुर्थ है पुरुष तुल्य जातीय भी है अतुल्य जातीय भी तुल्य जातीय है कुछ साम्य होने से तुल्य जातीय बुद्धि और पुरुष नहीं बुद्धि भी सूक्ष्म है स्वच्छ है, है। पुरुष भी सूक्ष्म है और स्वच्छ है दर्ण में स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व आदि साम्य होने से तुल्य जातीय हो गया बुद्धि के समान जातीय पुरुष हो गया और अपुल्य जातीय भी है क्योंकि पुरुष है अपरिणामी है चैतन्य चेतन है और बुद्धि है जड़ है परिणामी है बुद्धि में जड़त्व परिणामित्व ये रहेगा पुरुष में अपरिणामित्व अजतत्व रहेगा ये हो गया के हो गया अतुल्य जातीय हो गया बुद्धि के अवश्य पुरुष तुल्य जातीय भी है अतुल्य जातीय भी है तुल्या तुल्या जाति तुल्या तुल्या जाती ना तुल्या तुल्य जातीय पार्टी है बोले तुल्या तुल्या जातीय लिखा है तुल्यातुल्य जाति होना चाहिए तुल्य तुल्य जाती है ना संतुत्रित दीर्घाय से तुल्य तुल्य जातीय तुल्य जातीय भी है और अतुल्य जातीय भी है ठीक है तुल्य जाती, जाती है इस प्रकार दो बार तुल्या तुल्या आ गया कि तुल्य तो तुल्य तुल्य और तुल्य जातीय चतुर्थ हो गया पुरुष तीन गुणों की अपेक्षा तो बुद्धि की अपे पुरुष हमें जाती तो है स्वच्छता जड़त्व लेकर के जाति जड़स्व ज परिणामी क्रिया का साक्षी प्रकाश करने वाले उसमें प्राप्त होते है विषय उपन्य में प्राप्त होने वाले सर्वभावान उपन्ना सब तो पदार्थ जो प्राप्त होते अनुपन उसको प्रकाश करता हुआ न दर्शनन अन्य संकते और दृश्य के अतिषा दर्शन कोई अलग है दृज पुरुष के शंका नहीं करता है दृश्य को समझ करके ये दोनों का तवे तो एतो भोगापववर्गो बुद्धि कृतो बुद्धि के द्वारा ही होता है भोग और अपवर्ग बुद्धि में स्थित तो बुद्धो एवं वर्तमान हो कथम पुरुष व्यपदृश्य थे पुरुष में कैसे व्यपदेश होता है पुरुष में कहा जाता है भोग और को भोग अपवर्ग देने के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति कहते हैं तो बुद्धि में यदि तो है तो पुरुष में कैसे कहा जाता है ठीक है न वस्तु तो भोग अपवर्ग बुद्धि कृतो बुद्धिवर्तन होता है कथम तद कारणे तदनधिकारणे तो पुरुष व्यपदी सीए थे भोगस्या अपवर्ग से वस्तु तो बुद्धि कृत बुद्धि कृतौ बुद्धि के द्वारा ये होता है और रहेंगे बुद्धि में बुद्धि में बुद्ध वर्ते वर्तित बुद्धि में भोग और अपव्य बुद्धि में रहेंगे कथन तद कारण है तद अनधिकरण तो पुरुषे भोग अपवेगा न तो पुरुष कारणे है ना अधिकरण है कारण भी नहीं पुरुष तो निर्णित है और उसका अधिकरण अधिकरण तो बुद्धि है तो बुद्धि में के कारण हुआ बुद्धि में त ना तो पुरुष उसका कारण है पुरुष उसका अधिकरण नहीं तो पुरुष व्याप्य थे पुरुष में व्यवहार होता है भोग अपवर्ग और पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए ही पुरुष प्रकृति की बुद्धि की प्रवृत्ति होती है कहते हैं कैसे होगा इस तवेत तो, तो तो भोग बुद्धि कृतो बुद्ध वर्तमान हो कथम पुरुष प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर यहाजय पराजय व युद्ध वर्तमान स्वामी ने व्यपति चेत सही तल से भुक्त राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है विजय पराजय से वस्तुत तो योद्धा युद्ध करने वाले सैनिक ही वो हारते हैं किंतु कहा जाता है राजा जीत गया राजा हार गया मरने वाले तो सैनिक मरेंगे जीत गए जीत गया, जीट गया, जीट गया, जीट गया, जीट गया तो राजा जीत गया हार तो राजा हार गया उसके तो उसके ऊपर व्यवहार होता है सिंहासन में घर में राज दरबार में बैठे बैठे जैसे व्यवहार होता क्यों होता है सही तरह से फल से भुगता जय पराजय रूप तो फल का भुगता ही राजा है जय हो जाएगा तो उसका भी अधिकार प्राप्त होगा पराजय हो गया तो उसको लेकर के दूसरे राजा उसके अपने अध्ययन में रखेगा बंदी करेगा मारेगा फल का भुगता जय का भी फल जय फल जय का भी पराजय का फल भोगता है राजा इस राजा में कहा जाता है ठीक इसी प्रकार एवं बंधमोक्ष बुद्ध एवं वर्तमान पुरुष जपदी से ठीक बंधमोक्ष बुद्धि में तो ही में कहे जाते हैं तो है ही तत् फल से भोगता है क्योंकि पुरुष ही उस फल का भोगता है भोग करने जाने ठीक भोक्तृत्म से पुरुष से उत्पादित पहले कहा गया है पुरुष नलेप होने पर भी उसमें बुद्धि में विषय आकर के इंद्रिय के द्वारा इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होकर बुद्धि में तदाकार वृत्ति होती है तो बुद्धि में स्थित तो कहा गया बुद्धि में पुरुष का चिकित्सा या प्रतिबिंब है तो पुरुष में व्यवहार होता है भोग विषय तो विषय जन में सुख दुख भी पुरुष में कहा जाता है पहले कहा गया है वक्तृत्व के से अग्रज आगे भी कहेंगे कहा जाएगा परमार्थ तस्तु बुद्धि पुरुषार्थ अपरि समाप्ति बंधी बंध क्या बुद्धि रेव पुरुषार्थ की अपरि भोग अपवर्ग पूरा नहीं हो नहीं बंधन नहीं भोग पर्याप्त तो हो गया फिर अपवर्ग प्राप्त तो कर लिया तो बंधन नहीं है कुछ बाकी है तो बंध है भोग समाप्त हो जाए अपवर्ग समाप्त हो जाए भोग समाप्ति क्या विवेक के द्वारा बैराग्य से इच्छा छोड़ करके साधन करता है वेद ज्ञान हो गया तो मुख्य होता है अपवर्ग होता है तो बंद समाप्त तो हो गया ऐसे न भोग अपवर्ग पुरुष संबंधित कथन मार्गे न ग्रहणादय पुरुष संबंधी न गया है भोग अपवर्ग पुरुष संबंधी कह हे बुद्धि में है पुरुष उसका भोक्ता है उसकी छाया में दिखता है पुरुष उपभोक्ता कहते हैं पुरुष से संबंधित तो कोई तात्विक संबंध नहीं है और तत्विक संबंध पुरुष में कल्पित तो होता है वेदांत में जिस प्रकार कहते हैं चाहुष के द्रुप आत्मा में बंधन नया काचार्य का कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार पुरुष में संबंध नहीं निर्लिप है सांख्य योग में भी निर्लिप मानते हैं पुरुष में संबंध है केवल उसमें आपत्ति संबंध आपादान आरोप किया जाता है बुद्धि कृत कृष्णधर्म पुरुष में अतात्विक संबंध है ग्रहणादय भी भोगपवृग पुरुष संबंधी तो कथन कहने से उसी प्रकार ज्ञान सुख दुख गीय वस्तु पुरुष संबंधी न व्यतीत है पुरुष संबंधी इसी प्रकार है वास्तव तो पुरुष संबंधी नहीं है तदुपमात्रे तो अर्थ ज्ञान ग्रहण ग्रहणादय में ग्रहण धारण आदि कहीं वन ये ये जो ग्रहण आधे ग्रहण आदि कौन कौन कहते हैं स्वरूप मात्र न अर्थ से ज्ञानम ग्रहणम जो बाह्य वस्तु जिस प्रकार रूप रही है तत्व का मात्र से अर्थ का ज्ञान होना ये ग्रहण हो गया ज्ञान तत्मृति धारण ग्रहण विषय में स्मरण और धारण उसके मन में रखना कभी स्मरण होता है धारण होता है तो तदगता नाम विशेषाणाम ऊहनम ऊपर में आ गया है पहले पुरुषार्थ अपरि समाप्ति बंद तदर्थ अवस्थाए मुख्य पुरुषार्थ अवसा समाप्त तो हो जाएगा तो मुख्य होगा निवेश बुद्धो वर्तमाना पुरुषे अभ्यारोपिता अभ्यारोपित सदभाव सहित तत्फल से भोग साहित ऐसे नहीं था ऐसे नकार भोग अपन पुरुष संबंधी कथन करने से जो ग्रहण धारण ऊप तत्वज्ञान अभिनय ये सब बुद्धि में तो है पुरुषे अध्यारपित सद्भाव अध सद्भाव ये ग्रहणादीना ते आदय अध्यारपित सद्भाव उनका सद्भाव आरोपित है पुरुष में पुरुष में आरोपित है उनका सद्भाव उनकी सत्ता उनकी सत्ता पुरुष में आरोपित है बुद्धि में है किंतु तो आरोपित तो है पुरुषों में सही तत्फल से भोक्ता क्योंकि ही पुरुष तत्फल से भोक्ता ग्रहण धारण वहन आदि सबके फल के भोक्ता होने से पुरुष में आरोपित तो होते हैं ठीक है नहीं ग्रहण हो गया मात्र सर्वमात्र अर्थ ना उसका स्मरण होता है धारण तदगता नाम विशेषाणाम वोहन ऊह वह तद विशेष विचार करके निश्चय करना विचार करना विकल्प करना वह न कल्पना करके निश्चय करना विशेष होगा समारोपितान से युक्त अपनय अपोह एक, एक अपोह अपपूर्व को लगा दे अपोह वह तो हो गया विशेषण का कल्पना करना ऐसे और आरोपितों को युक्ति से अपनय करना अपोह विचार करने से तो निश्चय तो होता है ये आरोपित है आरोपितों को हटाना ये हो गया अपोहो वह अपोह आगे तत्व ज्ञान भ्याम एव उहां तद अवधान, अवधान तत्व ज्ञान पहले ग्रहण हुआ था स्वरूप मात्र और वह अपोह के द्वारा उसका निश्चय करना है तत्व विचार नहीं करेगा स्वरूप मात्र से ज्ञान हुआ भ्रांति काल में भी रज्जु सामने है इधम ते में कुछ दिखती है विचार नहीं सामने स्वरूप ज्ञान हुआ इधम आगे विचार नहीं सर्प ज्ञान भी भ्रम भी हो जाता है कभी संशय भी हो जाता है लेकिन वुहातार्ञान तो हाँ विकल्प करें विचार करेंगे क्या है क्या हो है फिर जो तो उसको हटाएंगे आरोपित तो है सर्पमाला भूषिद्राजि तो वह तत्व निश्चय होता है ये अज्जू है सर्प आदि नहीं है इसको कहते तत्व ज्ञान उसके लिए वुहात्ण तो हाँ कुछ विचार करेंगे युक्ति से किसका त्याग करना कुछ कल्पना का विशेष उसमें निर्णय करना विशेष निर्णय होने पर ही संशय नष्ट होता है कुछ लंबा दिखता है स्टाणु है अथवा पुरुष है, है। कि थोड़ी देर देखा कुछ हिल रहा है हाथ हिल रहा है हाथ देख लिया हाथ इसे हिल रहा है देख लिया तो समझ जाए तो बुच्च नहीं स्टाणु नहीं ये तो पुरुष है इसी प्रकार कुछ निश्चय हो गया विचार करके निश्चय हो गया वो वो विशेष निश्चय हुआ और आरती तो धर्म का त्याग करके अपह हुआ वहा कुहाभ्याम के द्वारा के द्वारा उसका अवधान निश्चय होता है तत्व ज्ञान ये स्थान पुरुष है स्थान नहीं इस प्रकार तत्व ज्ञान होता है रजु सर्पाग नहीं है तत्वधारण पूर्वम हानोपादान अभिनिवेश और अभिनिवेश होता है हान उपादान किसका त्याग किसका ग्रहण त्याग ग्रहण होने के बोले तत्व ये रज्जे शुक्र तथा रजते रज्ज है सर्प है नित्य नहीं तो सर्प है नित्य हुआ तो हान त्याग कर चल जाते हैं रजत तो नित्य होता, होता है तो उपादान ग्रहण करते हैं तत्व तो पुरोग, पूर्वक हान उपादान होता है इसको अभिनिवेश शब्द से कहा यहाँ यहाँ तत्वज्ञान तो अभिनिवेश ये सब बुद्धि में ज्ञान भी स्मरण उह अप तत्वज्ञान तो अभिनिवेश ये सब बुद्धि में वर्तमान तो बुद्धि में स्थित है पुरुष हमें उनका सद्भाव सत्ता उनकी आरोपित है सद्भाव सत्ता पर्यावरचक हो सत भाव सद्भाव तस्व सतल सत्व सत्ता को सद्भाव सामने उनकी सत्ता आरोपित है पुरुष में क्या नाम गुणाना स्वरूपेद अवधारणा इधम आरभ्य है दृश्य हो गए गुण उनके स्वरूप विशेष अवधारणा निश्चय करने के लिए अलग अलग स्वरूप निश्चय करने के लिए इधम सूत्रम आरभ्य आगे दृश्या तो स्वरूप अवधारणाथम इदम आरभ्य से वाचन दिया टीका दिया दृश्य गुण हो गए उनके स्वरूप विशेष निश्चय करने के लिए अवधारणा निश्चय के लिए इदम आरभ्य सूत्र विशेषा विशेषा विशेषलिंग मत्रालिंगा गुणपर्वाणी गुणा पर्वाणी गुणपर्वाणी ये गुणात्मक होता है वंश वांश जैसे वांस में जैसे एक ग्रंथी बीच में पर्व होते हैं इसी प्रकार ये गुणा है सब तो वंशात्मक है उनमें ये पर्व है अलग अलग है अलग अलग अवस्था है विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग कितने हुए चार हो कुछ विशेष कुछ अविशेष कुछ, कुछ लिंग है कुछ अलिंग है एक है अलिंग है प्रकृति और लिंग हो जाए बुद्धि विशेष अभिशेष विशेष अभिशेष है तन्मात्रा पाँच है और अस्मिता ये छह मिलकर का अविशेष है ये इसमें कहते हैं और विशेष होते हैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कितने हो गए अच्छा। दस पांच भूत है पंद्रह हर एक मन कितने हो जाएंगे? ये सोलह हो जाए विशेष सोलह विशेष है छह अविशेष है बाइक हो जाएंगे और एक प्रकृति एक पुरुष सभी के ये मानते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुणों के पर्व ये सब गुणों के कार्य प्रकृति का कार्य ये सब बुद्धि महत्वत्व बुद्धि को लिंग सब्देशा वो लिंग है ज्ञापक है कारण का कार्य कारण का हेतु होता है इसलिए लिंग कहा महत्वत्व प्रकृति स्वयं कारण है मूल प्रकृति अभिकृति किसका कार्य नहीं है इसलिए वो किसका लिंग नहीं होता है वो किसका कार्य नहीं है अलिंग है अव्यक्तम प्रधान प्रधान हो गया अलिंग अलिंगमात्र है ये बुद्धि तत्व और कुछ विशेष कुछ अविशेष अविशेष सामान्य पांच पाँच तन्मात्रा और अस्मिता अहंकार ये पाँच अविशेष होगी बाकी षोड विशेषक गुण के सर्व गुण के विभाग ये अविशेषा भाष्य में तशवायु अग्नि उदकभूम भूता शब्द स्पर्श रूप गंत तम अविशेषाण विशेष आकाशवायुअ् पांच भूमि पांच, तो हुए। पांच भूत हो गए पांच भूत ये किसके विशेष पांच अभिशेष की तन्मात्रा शब्द स्पर्श तन्मात्रा ये पांच तन्मात्रा है तन्मात्रा है अविशेष पांच तन्मात्रा के विशेष हो गए पांच भूत अभिशेषान तान अभिशेष है तन्मात्रा कितने हैं तन्मात्रा पांच तन्मात्र अविशेष उनका विशेष हो गए भूत भूत भी पांच है ये पांच विशेष अविशेष छह एक अहंकार भी और विशेष में और है इंद्रिय तो ये पांच भूत कह दिया और दस गन... इंद्रिय एक मनमिल करके जाएंगे तो ये पहले कह दिया शब्द स्पर्श रूप तन्त्रों का अविशेषों का विशेष हो गया पांच भूत तथा स्रोत्र चक्षुर जी के बदले चक्षुर बुद्धि इंद्रिया रोत्र त्र सेक्स्युअल रसने बुद्धिंद्रि ज्ञाने कर्मेंद्रिय वाघ पाणी पादाय कर्मेन्द्रि एकदश मन मनोज एकादश सर्वाथम सर्वे अर्थाय सर्वार्थ मनस का रूपरसगंधस्व सर्व मन का विषय किएता अस्मितालक्षण सेशेष सेशेषा अस्मितालक्षण जो अविशेष उसका विशेष कार्य है तन्मात्रा पांच ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रियमन ये एकादश होगी अभिशेषक है विशेष होगी हो गए गुणान को विशेष परिणाम ये शुभ हो विशेष परिणाम हो गया षड अभिषेता तन्माता को टीका में अभिशेषा ये शाम अभिशेषाणाम अविशेष क्या है शांत घोर मूर्ध लक्षण रहित नाम ये विशेषता सा शांत घोर मूर्ध लक्षण रहित तो सामान्य अविशेष सा का ये विशेष है विकार विशेषो तो का विकार है कार्य है विशेष का विकार है न तो तत्वांतर प्रकृत ये विकार ही है अन्य तत्व का प्रकृत नहीं इनके में मूल प्रकृति अभिश्रित सांख्य में आता है मूल प्रकृति किसका विकार नहीं कार्य नहीं अभिकृति मूल प्रकृति अभिकृति महद आदय सप्त प्रकृति विकृत महद बुद्धि अहंकार तस्मिता कार्य और पांच तन्नात्र प्रकृति भी है विकृति विकृति है, है मूल प्रकृति प्रधान के कार्य विकृति आगे इंद्रिय भूतादि बनने के लिए ये प्रकृति है इसलिए सात महद आदि है प्रकृति विकृत है सबक तो। और सोलह शतस्व विकार सोलह हो गये विकार कार्य है किसकी प्रकृति नहीं सोलह शतस्व विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष पुरुष न तो प्रकृति है न तो विकृति किसका कार्य नहीं किसका कारण भी नहीं ऐसे सभी की गिनती हैं इस तरह के कालग मिलाएंगे तो पच्चीस हो जाएंगे हो जाएगा ये मानते हैं कांख्य में विकार विकाराए न तो प्रसिद्ध है तो अन्य प्रकृति ने केवल विकारे ये विशेष है त बताते हैं कौन कौन है आकाश वायु आदि पांच होगी ये सब विशेष है उत्पादक श्रन रूपएव उपन्यासक्रम उत्पत्ति उत्पत्ति क्रम से आकाशवायु आदि क्रम से उपन्यास हुआ अस्मिता लक्षण से अविशेष सक्षय सत्व प्रधान से बुद्धि इंद्रिया विशेषाहमिता लक्षण जो अविशेष हो गया सामान्य अस्मिता है अहंकार मूल प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती है दर्शन में उसको महत्व कहते हैं वो अभिशेष सा सामान्य प्रकृति मूल प्रकृति अपेक्षा तो विकृति तो है किन्तु अन्य की प्रकृति प्रकृति विकृत है पांच तन्नात्रा और महत्त्व अहंकार महत्त्व का कार्य हो गया अहंकार जिसको अस्मिता शब्द से कहते हैं ये अहंकार उसका कार्य है तन्नात्रा अविशेष सप्तान से अस्मिता लक्ष्मण जो अहंकार अविशेष सामान्य है वो तो सप्तान है सप्तम प्रधानमंत्री तत्सव्रधानन उसके बुद्धि इंद्रिया विशेष है ज्ञान पांच ही विशेष है और उसमें जो रज प्रधान है अस्मता अहंकार त्रिगुणात्मक सत्त रजयतम हे सत्तनेस्म तत्स प्रधान अस्मता लक्षण उसी का ज्ञानेन् रज प्रधान जो अस्मता है उसी कार्मेंद्रिय रज प्रधान से तो कर्मेन्द्रिया मनस्तुभत्मक उभयप्रधान से सत्त प्रधान रज प्रधान दोनों ही अहंकार अहंकारकारी मन कि कर्म दोनों के लिए मन कारण मंत्य मंत्य मनो अबोधन बोधवशाई अत्रतन्ना बुद्धिकार अविशेष अस्मितबदि पंचतन्ना पांचतन्ना बुद्धिकारण का बुद्धि ही कारण ये तन्मा तानी तन्मा बुद्धिकारण काम बुद्धि उनका कारण ही महत्वत्व से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है अहंकार के द्वारा अविशेषत्व साम्य बुद्धि साम्य अस्मिता प्रति जे अस्मिता अहंकार हुआ यदि विकार हेतुत्व अविशेषत्व विकार का हेतु साम्य कार्य का कारण अविशेषत्व तन्मात्रु अस्मितायां अविशिष्ट तन्मात्र अस्मिता अहंकार ये दोनों समान ही कारण कार्य का है हेतु विकार है, का है ठीक है तन्नात्र से भूत बनते हैं अस्मिता से भी भूत इंद्रिय की उत्पत्ति होती है समान हुआ संकल्य विशेषा परिगणती अभी मिला करके गिनती करते गुणान एस षोड को विशेष परिणाम सोलह विशेष परिणाम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भूत पंद्रह और एक मन मिलकर के सोलह सो हो गई अभिशेषाह गई थी और अभिशेष इनको भी गिन है सामान्य अभिशेष पदार्थ जो अभिशेष उनकी भी गिनती करते हैं सड़ अभिशेषाह अभिशेषा से कैसे तद्यता शब्द तन्त्र स्पर्श तन्मात्र तन्तरम रस तन्मात्र गंध तन्मात्र पांच तन्त्र हुई ये जो पांच तन्मात्र है इसमें क्या क्या है, है गुण एक दि त्री चतुष पंचरक्षण शब्द आदि शब्द तन्नातानी में केवल शब्द गुण है स्पर्श तन्नाता क्या गुण है शब्द है शब्द स्पर्श दो है तेज रूप तन्मात्रा में शब्द स्पर्श रूप तीन हो जाएंगे रस्व तन्नाता में कितने हो गये चार अरुण गणतंत्र नंध मिल जाएगा पाँच हो जाए एक दि तीस चतुष्पंच लक्षण शब्दे एक ती दि एक, एक आत्म का दो रूप तीन चार पांच हो जाए शब्दादे पांच श्रद्धाले पंच अभिशेष ये अभिशेष विशेष सा सामान्य पांच तन्त्र है अहंकार है इसको अविशेष सामान्य अविशेष रूप है ये प्रकृति विकार कार्य नहीं उनका कार्य होते हैं इष्टमी अपरम परेणी गंथ आत्मना पंचलक्षण विष्ट प्रविष्ट अपरम परेण अपर परेण प्रविष्टम कार्य में कारण प्रविष्ट होता है अप... परेण अपरम प्रविष्ट, अपरम कार्यम परेण कारण प्रविष्ट संपत्त है इसलिए ग्रंथ आत्मना पंचलक्षण गंथ अपने स्वरूप से पांच लक्षण है पांच शब्दस्पर्श रूप शब रस रस आत्मा चतुर्लक्षण रस आत्मा जल हो जाएगा चार गुण हो जाएगा शब्दस्पर्श तन्मात्र हो जाएंगे रस आत्मा चतुर्लक्षण रूपम आत्मना त्रिलक्षण रूप तन्मात्र तीन शब्दस्पर्श रूप स्पर्श आत्मना द्विक्षण शब्दस्पर्श शब्द शब्द लक्षण एवं शब्द रूप ये कश्य पुनरा अभिशेषा ये छेद अभिशेष होगी पांच सन्मात्र और अहंकार ये किसके का, कार्य है किसका परिणाम है कार्य कार्यम अभिशेष किसका कार्य अतः एसे सत्तामात्रात्मात्र से आत्मा आगे भाषण में दिया ष्ट अभिषेक अभिशेष अस्मिता मात्र पांच सन्मात्र हो गया अभिशेष और अभिशेष कितने मात्र रहेंगे पांच जन के बाद एक है एक है छिशे सामान्य सा तो तो है और षठ से अभिषेष अस्मिता मात्र मूल पद्धति को छोड़ देंगे और छे मूल पद्धति के बुद्धि है बुद्धि के बाद और मूल पद्धति अभिकृति अरु महद आद है प्रकृति विकृति है साथ ही प्रकृति विकृति बुद्धि तत्व को अलग रह दिया और पांच तन्मात्र और एक अहंकार अस्मिता है षष्ट से अविशेष अस्मिता मात्र एक सत्तामात्र से आत्मन सर अविशेष परिणाम ये महत्व तो बुद्धि का इसे परिणाम है सत्तामात्र से सत्तामात्र है बुद्धि आत्मन महत्व महत्व रूप का महत्व कहते ये बुद्धि को महत महत्व स्वरूप का छे अभिशेष परिणाम है पांच तन्मात्र और एक अहंकार तत्परम अभिशेष्य लिंगमात्र महत्व तत्परम अविशेष्य अशेष से जो पर तो है वो लिंगमात्र है मूल प्रसिद्धि अभ्य प्रधान का लिंग है उसको पसे महत्वत्व बुद्धि को कहते हैं तस्मिनेते सत्ता मत्रे महती आत्में अवस्थाए विवृति काषा अन्भवंति तस्ते तस्वीर महत्व में बुद्धि अविशेष रूप सब रहकर के सत्तामात्रे महतत्व उसमें महती आत्मा बुद्धि महतात्म अवस्थाए रह करके विभूति काष्टा को बढ़ते विभूति की काष्टा अंतिम सीमा को प्राप्त करते हैं प्रति संस्यम से तस्वे ता, सत्ता लीनाल कार्य प्रधानग्रहण ठीक है पुषार्थक्रियाक्षम सह सत्ता सप्तत्ता है सत् है पुरुषायाम पुरुषार्थ तो देने के लिए पुरुषार्थ तो करने वाले सत्य होता है जो अर्थ क्रियाकारितम सत्व ऐसे कहते हैं अर्थ क्रियाकारितम प्रयोजन सिद्धि करने वाले सत्य होता है और तो तस्वतवस्तु तो है इससे प्रयोजन की सिद्धि होती है कल्पित रजत से भूषण नहीं बनते कल्पित सर्त से मरण नहीं होता है। अर्थ क्रियाकारी जो होता है पुरुषा को अर्थ प्रयोजन देने वाले के लिए जो समर्थ होगा वो सत हुआ और सत भाव सत्ता ये सत्ता हो गया बुद्धि तत्व को सत्ता रूप कहते हैं तन्मात्र महत्वपम तत्ता मातम तो सत्ता मात्र हो गया महत्वत्व क्योंकि प्रकृति से पहले महत्व तो बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि परिणाम के बाद आगे तन्मात्र अहंकार भूत उत्पन्न होकर के भोग अपर्ग के लिए अर्थक्रिया के, के लिए समर्थ होता है महत्व इसको सत्ता रूप का सत्ता मात्र महत्व यवती काचिथ पुरुषार्थ क्रिया शब्दादि भोगलक्षणा सत्तपुरुष अन्यथाति लक्षण वा अस्ती सा सर्वा महती बुद्ध समाप्त तीस जिसने यावती काचिथ पुरुषार्थ क्रिया पुरुष के पुरुषार्थ पुरुषों को भोग अपवर्ग देने के लिए जितनी क्रिया होती है यावती काति जितने सब क्या है भोग शब्दादि भोग लचन शब्द स्पर्श रूप राशि भोग और अपवर्ग क्या है सप्तपुरुष अन्यता ख्याति लक्षण भोग और अपवर्ग यही तो पुरुषार्थ उसके लिए क्रिया तो बुद्धि में होती है सप्तपुरुष अन्यता ख्याति सप्त तो बुद्धि सप्तरूप तो से पर बुद्धि और पुरुष दोनों की अन्यता अन्यता है भेद। अन्य में अन्यता रहती अन्य होता भिन्न भिन्न अन्य भेद अन्य भाव अलग पुरुष अलग है सत्व तो अलग है का भेद है अन्यता का अन्यता की ख्याति ज्ञान भेद ज्ञान ये पुरुष और प्रकृति सत्व का प्रकृति ही सत्व रूप से स्थित है बुद्धि रूप से दोनों का वेद ज्ञान हो गया तो अपवर्ग हो जाएगा मुख्य हो जाएगा ये जो कुछ है पुरुष के लिए भोग अपवर्ग है अन्यथा ख्याति लक्षण वा यावती कार्य पुरुषार्थी क्रिया है का सर्वा महत्व ही बुद्ध समाप्त है महत्व बुद्धि है बुद्धि में समाते बुद्धि में स्थित है भोग अपवर्ग सब कुछ बुद्धि में है उसका कार्य जितने पीछे सब बुद्धि में ही है आत्मा में नहीं आत्मा में तो स्वरूपत्वी सत्ता मात्र महत्वीय अवस्थाए सत्ता मात्र है बुद्धि तत्व तो हुआ महत्वत्व तो कहते हैं आत्मा तब्द तो क्यों कहा आत्मा ही कैसे कहते हैं आत्मा तो नहीं थी महत्व आत्मनी अवस्थाए आत्म सृष्टि कहा है पहले एसे सत्ता आत्मनु से आत्मा महत्व सड़ा विशेष आत्मा न कहा महत्व विशेषण आत्मा न दिया आत्मा ने जो विशेषण दिया है इसलिए स्वरूप आत्मा या स्वरूप है आत्मा कहकर करके उसका स्वरूप है तुच्छा नहीं है महत्व तो बुद्धि कोई तुच्छा नहीं है तुच्छ तो है क्योंकि बौद्ध शून्यवादी कहते हैं ये बुद्धि तत्व तो एक विज्ञानवादी बुद्धि को ही मानते है क्षणिक विज्ञान है उसका विवर्त है प्रपंच सारा जगत किंतु शून्य मुख्य माध्यमिक मत शून्य को ही मानते है शून्य का ही तो विवर्त है शून्य है तुच्छ आत्मा कोई वस्तु नहीं सब शून्य में ये सब दिखते हैं शून्य ही तत्व तो है तुच्छ है तो तुच्छत्व तो के व्यावर्तन करते तुच्छ नहीं सदैव समेद अग्राह वे में कहते सद तुच्छ नहीं है शून्य का विवर्तन नहीं हो सकता है आत्मा कह करे की तुच्छत्व का, तो का निषेध तो तो करते हैं आचार्य प्रकृत अयम आद्य परिणाम हो वास्तव हो न तो तद विवर्ती थियावत प्रकृति मूल प्रकृति प्रधान तुलनात्मक तो हो उसका प्रथम परिणाम बुद्धि तत्व तो हुआ महत्व तो जिसका आत्मा रूप से कहा ये वास्तव है परिणाम होता है ये सत्य मानते हैं न तो विभर्त वेदांत मत है तो बुद्धि आदि कुछ भी हो सब तो विवर्त है अतात्विक अन्यथा होता है विभर्त यशतात्विक अन्यथा भाव परिणाम उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव विभर्त सब उदीरित अत्विक जो अन्यथा भाव कहते विवर्त अतात्विक अन्यथा भाव रजू सर्प चलते तात्विक नहीं बनती रजू असात्विक भाव है उसको विवर्त कहते रज्जता विवर्त सब यत्विक अन्यता भाव परिणाम होधिरता सात्विकुद्ध रही हो जाने से हो जाता है उसको कहते परिणाम बुद्धि सांख्यमती कण का प्रकृति का परिणाम है वास्तव कार्य है विवर्तन नहीं कल्पित नहीं तो तब है न तो तद कहते हैं आत्मा कहकर के नहीं वास्तव नहीं है कल्पित ऐसा नहीं अशून्य भी नहीं अर्थात वास्तव है बुद्धिम के एक येषेभ्य लिंगमात्र अवशेष से पर अशेषे पर अविशेषे पर तत्मात्र अविशेष साम्य सामान्य पांच तन्त्र और अहंकार इस पर बुद्धि है लिंगमात्र बुद्धि होगी उससे लिंग मात्र नहीं बुद्धि पांच तन्मात्र और अहंकार जो पर है अविशेष जो पर है तत्व लिंग मात्र महत्वपम बुद्धि यम विप्रकृष्ठ कालम विप्रकृष्ठ काल व्यस्त उसके पहले पहले कार्य कार्यवाधन होता है अविशेष्यस्त तदपेक्षा तनिष उत्कृष्ट काल व्यस्त कार्य का कार्य पीछे कारण पहले कारण पूर्व होता है दूर में पहले बहुत दिन से काल कारण कार्य बनता है बाद में इसलिए अविशेष सामान्य तन्मात्र अहंकार आदि से विप्रकृष काल है बुधि महत्व लिंगमात्र महत्तम लिंगमात्र महत्व पहले प्रकृति परिणाम होगा बुद्धि रूपक उसके बाद अहंकार तन्मात्र होता है तो अहंकार तन्मात्र की अपेक्षा उसके पूर्व पर कारण था लिंगमात्र महत्व महत्त्व बुद्धि को कहते हैं तस्मिन ये सड़ अभिषेका सत्तामात्र महत्व आत्मा अवस्था है छे अभिषेषे अहंकार रूप पांच तन्मात्र बुद्धि में रह करके ऐसे षड अभिषेका सत्ता मात्र महत्व आत्मा ने अवस्था सत्ता रूप सदरूप महत्मा बुद्धि सत्व में रह करके सत्कार से धेद वृद्धि काष्ठा अनुभवंती विवृद्धि के काष्ठा को अनुभव करते हैं प्राप्त करते हैं सत्कार्य कार्य कारण में उत्पत्ति के पहले रहता है सती कार्य रूप से दिखता है तार्कि तो कहते पट उत्पत्ति के पहले तंत्र में पट नहीं था अविद्यमान पटी की उत्पत्ति होती है अविद्यमान पटी की उत्पत्ति अविद्यमान घटी उत्पत्ति कहेंगे तो असत्य की उत्पत्ति आपत्ति तो असत्य की उत्पत्ति माने तो क्या दोष है तो असत्य की उत्पत्ति होती ही नहीं असत बंध्यापुत्र के भी उत्पत्ति होती नहीं इसलिए अविद्यमान पटिक उत्पत्ति अविद्यमान घटित उत्पत्ति सत्य नहीं है अविद्यमान तेल की उत्पत्ति नहीं होती बीज में तेल है तो पीसने से निकलता है और जिसमें तेल नहीं उसमें पीसने पर नहीं निकलता है उसको दृष्टांत देकर के विद्यमान की उत्पत्ति होती है तो फिर उत्पत्ति क्या है यदि पहले से है तो उत्पत्ति क्यों होगी तो क तो उत्पत्ति का होता जन प्रादुर्भाव जन्म का क्या, क्या होता प्रादुर्भाव प्रकट हो जाना दिखता है पहले नहीं दिखता था तेल में तेल ही दिखता नहीं दूध में घृता ही दिखता नहीं और उसका नव इंटर करके कर्म कर दिया तो उसकी दिखने लगा तो वो प्रकट हो गया नहीं कि उत्पन्न हुआ उत्पत्ति शब्द प्रयोग करते हैं प्रादुर्भाव होता है तो इस प्रकार सत्कार्य होने से महतत्व में बुद्धि में ये सब अभिषेते है त्रा अहंकार ये जो अविशेष है सब वहाँ बुद्धि में है सत्कार्य बुद्धि में रहते हुए आगे कार्य रूप से परिणत होते है प्रकट होते है विवृति काष्ठा में अनुभवती विवृति काष्टा परिणाम विशेष को प्राप्त करते, है। करते हैं काष्टा को अनुभव करते प्राप्त करते हैं प्राप्त होती ये पुनर्विशेषा नाम विशेष परिणाम ना। अविशेष कितने उनका विशेष परिणाम कितने सोलजी तो सोलह जी विशेष सोल परिणाम है लक्षण अवस्था परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम आगे बताएं तीन प्रकार परिणाम है धर्म परिणाम पहला अति तवन त अति तविष्य रूप है नव नूतन पुरातन धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये तीन प्रकार परिणाम है सयम ऐसा विवृति काष्ठा परिणाम काष्ठा है विवृति काष्ठा है परिणाम काष्ठा परिणाम की सीमा है ऐसे परिणाम होता है तदेव तो उत्पत्ति क्रम अभिधा प्रलय तमम क्रम आह ये उत्पत्ति क्रम है उसके पश्चात विवृति काष्ठा अनुभवती कहकर के प्रति संसमाना प्रलय प्रति संसुज माना तो प्रलियमाना अर्थ क्या प्रति संसु जमान प्रलयमाना प्रति संसर्ग प्रलय प्रलय जो लीन होते हैं तो फिर सब बुद्धि में लीन हो जाएंगे बुद्धि में प्रकट हुए थे फिर उसमें लीन हो जाएंगे सातमी लीन लीन विशेष सात्मी लीन विशेष लीन विशेष ये था विशेष लीन हो करके अविशेष हो जाएंगे अभिशेषा तस्मिन एवं सत्तामात्र महत्यात्मी अवस्था है, है। तो जो सत्ता मात्र महत्व तो बुद्धि है उसमें लीन हो जाएंगे और तद्रुप होकर के सूक्ष्म होकर के रहेंगे रहकर के निर्दीय सदैव महता फिर लीन होकर के महत्ता बुद्धि के साथ फिर प्रकृति में लीन हो जाएंगे पहले तो विशेष अविशेष में लीन हो जाएंगे अविशेष बुद्धि में बुद्धि के साथ से अभिशति जितने सब अव्यस्त में लीन हो जाएंगे उसको कत अव्यस्त अन्यत्र लयम न गचती तो अलिंगम प्रति अलिंगम में लीन हो जाते हैं अन्यत्र लयम गचते लिंगम न लिंगम अलिंगम प्रकृति अलिंगम किसका लिंग व्यापक नहीं किसमें लीन नहीं होता क्योंकि इसका कारण कार्य किसका कार्य नहीं है मूल प्रकृति अभिप्री किसका नहीं किसका कार्य नहीं कार्य का तो कारण में व्यय होगा मूल प्रकृति यदि किसी का कार्य प्रधान को कार्य मानेंगे तो उसके कारण में दिन होता है किन्तु किसी का कार्य नहीं है कहीं भी दायित्व नहीं प्राप्त करने से उसको अलिंग कहते तो हैं मूल प्रकृति को प्रधान कहते अलिंग कहते तो अलिंग में भी जब जाएंगे बुद्धि तत्व के साथ जितना अविशेष सब मूल प्रकृति में प्रधान में लीन जाते हैं प्रलय काल में तथ्य व विशेषण जो मूल प्रकृति अलिंग है जिसको प्रधान कहते हैं उसका विशेषण विश्वसा सत्तम आत्मस्था सत्तम यम निस्तम निषद निरसत अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तीय पहले विश्वषण निस्सत्ता सत्तम सत्ता और सत्य असत द्वन से रहित है निर्गत सत्ता से असत्ता से सत्ते संत्त पुरुषार्थ क्रिया समम का पुरुषाथ क्रिया समर्थ है तो सत् होगा तथा सत्व पुरुषार्थ क्रिया समर्थ होता है होता है तुच्छ असत्ता है तुच्छता सत्ता और असत्ता ये दोनों निष्क्रांत सत्तायाच ये भिन्न असत्ता से भिन्न तुच्छ नहीं ये अब कुछ आज क्रिया समर्थय भी नहीं है निस्सत सत्तम सत्ता से निष्कांत असत्ता से निष्कांत प्रधान जो है वो सत्तव सामयावस्था है सामयावस्था में जो प्रधान है प्रकृति है वो ना तो किसको भोग ना तो किसको अपर्ग देने वाला न कि सु भोग अपर्व नहीं देता है तो फिर तुच्छ भी नहीं है कारण रहता है इसे उसको कहा निस्तम निष्कांत सत्ताया असत तद् यद निता सत्तम कह निता है होता है को निष्का कौसम्यारादय का है पुस्तक में निरादय कांतियाम हे निष्का कौसम्यामी सत्ता सत्ता से असत्ता से निष्कांतम सत्ताया इसका अभिप्राय सत्वर जमसान साम्या पुरुषा उपयुजते सत्वर की जो साम्यवस्था है किसी पुरुषार्थ में उपयुक्त नहीं होती है इसे सतने न सती निक गगन कमल तुच्छ सहभा आकाश गगन में जो कमल पद्म तुच्छ इसे प्रकार सच्चा भी नहीं है इसे तेन असत्य भी सत नहीं असत्य नहीं और